विभूषित करण नवनी La daro ta, urne dosun daramuka, darabin. परम कि तत्व न जाफु आर उच्छा लय पद सरोहा कृष्ण दृक्पथम <coughs> नमः कमलना नमः कमलमा नम कमल पद कमल नमस्ते कमलक्षण यो ब्रह्मानं विदधाति विदापूर्व यो वै वेद प्रयुणति तस्म तग्वह दमबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे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 लोग सावधान हो जाए एक तो मैं छियासी वर्ष का हूं दूसरे मेरा गला बहुत गड़बड़ है फिर भी आप लोग यह आशा करते हैं कि आज भी प्रवचन होगा इसलिए मैं आ गया हूँ अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है अशांत है अतृप्त है अपूर्ण है अज्ञानी है और इसके विपरीत वो आनंद चाहता है ज्ञान चाहता है शांति चाहता है आप लोग प्रायः कहते हैं कि संसार में दुख है और भगवान में सुख है ऐसा नहीं है संसार में दुख नहीं है संसार भगवान ने बनाया है ना है तो भगवान ऐसी चीज थोड़े बनाएंगे जिससे उनके बच्चों को दुख मिले भगवान ने तो कृपा करके संसार इसलिए बनाया है कि हमारा शरीर इस संसार के सामान से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तमाम विटामिन प्रोटीन जिसे आज की भाषा में आप लोग कहते हैं इसके द्वारा ठीक ठीक पल सके ठीक ठीक चल सके ताकि आप स्पिरिचुअल भगवत साधना कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके वेद कहता है दुखमय जस्त्यानंदमय जगत बराहो परिषद दूसरे अध्याय का बाईसवां मंत्र अगर संसार में दुख होता तो महापुरुषों को भी मिलता संत महात्माओं को भी मिलता लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं मिलता इस संसार में रहते हैं आनंद में रहते हैं वेद तो स्पष्ट कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये दिशा अथ मार्त्यो मृतो भव त्यत्र ब्रह्म अगर आपकी सब कामनाएं चली जाएं, तो इसी संसार में आप आनंदमय हो जाएं। साठिया उपनिषद का पच्चीसवा मंत्र बृहदारण्य को का चार चार सात गीता भी व्यय ध्याय कामान जस्तर्बान पुमान सर्वान्माश्चरतीमो निरहंकार स शांतिमिगति कामनाएं छोड़ दीजिए शांति मिल जाए सदा को भागवत भी कहती यदा कामान मानवो मनस स्थितान तरह पुंडरीकाक्ष का भगवत्वाये कल्पते सातवें स्कंद के दसवें अध्याय का नवा मन श्लोक और गीता का दूसरे अध्याय का इकहत्तरवा श्लोक ये सब शास्त्र वेद कहते हैं कि ये कामना के कारण आप सबको दुख मिल रहा है संसार में दुख नहीं है क्योंकि ज्ञ आनंदमय जगत जो ज्ञान है ज्ञानी है उसको आनंदमय है संसार अरे गोपियों का क्या हाल था जित देखो तित श्याम मई है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था ऐसे ही सर्वं खल ब्रह्म निराकार ब्रह्म उपासक ब्रह्मकों को सर्वत्र मै मैं, मैं की फीलिंग होती है और कुछ नहीं भक्तों को सीयराम सब जग जानी उमाज उज रात विगत काम मद क्रोध निज प्रभु देख जगत वासुदेव सर्वित समहात्मा सुदुर् पुषे दगभम सर्व जद भूतम यच्च भाव्यम वेद कह रहा है श्वेता सतरो पंच तीन पंद्रह सर्वम पुरुष ए वेदं भूतं भव्यं भव्यम भवत जजत भागवत भी कह रही है दो छ पंद्रह तो संसार में दुख नहीं है दुख हमारे अज्ञान के कारण हमको मिल रहा है हमारे भाई तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, शंकराचार्य बल्लभाचार्य को कोई दुख नहीं मिला इसी संसार में हमने अपने आप को शरीर मान लिया इसलिए संसार में अटैचमेंट कर लिया बुद्धि में ये डिसीजन आ गया यहां सुख है इसलिए अटैचमेंट हो गया इसलिए राग हुआ फिर द्वेष हुआ दुखों का भंडार आ गया कामना बनी संसार की कामना की पूर्ति हुई लोभ आया फिर दुख कामना नहीं पूरी हुई क्रोध आया फिर दुख तो ये अज्ञान प्रमुख कारण है अज्ञान में वास मूल कारणम इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है वो कौन सा ज्ञान है तदर्थ आप लोगों को बताया गया ब्रह्म जीव माया का ज्ञान आवश्यक है ब्रह्म के विषय में भी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं एक सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। उसके बाद नंबर दो परमात्मा का है जिनमें काफी शक्तियां प्रकट होती है केवल लीला परिकर नहीं है और तीसरा स्वरूप है श्री कृष्ण का ब्रह्म का निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का इसमें केवल दो शक्तियां प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती और बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के, के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी ब्रह्मानंद भी नहीं मिल सकता ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानी को भी शगुण साकार भगवान की शरणागति अपेक्षित है उसके बिना कृपा प्राप्त नहीं होगी और कृपा के बिना माया निवृत्ति या ब्रह्म ज्ञान जिससे उसको कैवल्य मोक्ष मिलना है ये असंभव है तो वो ब्रह्म दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है वे कृष्ण दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुद्ध थे निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है सगुण भी है सविशेष भी है निर्विशेष भी है वो सृष्टि करता भी है कृपा करता भी है आकर्ता भी हैं, सबके भीतर भी है बाहर भी सर्व हैं, गोलोक में भी हैं, वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं वो अणु से अणु है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है उनका शरीर दिव्य है चिन्मय है स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म रूप शरीर है और वे सदा जीव के हितैषी हैं और जीव के माता पिता भ्राता सखा सब कुछ हैं सदा जीव के साथ रहते हैं और जीव को अपनी चेतना शक्ति भी देते रहते हैं पूर्व जन्म में अगर हमने हाई स्कूल की नॉलेज प्राप्त की है भगवत विषय में तो वो अपने आप दे देते हैं फिर इंटर की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है अगर वो हमको पूर्व जन्म के कर्म का फल न दे तो हमेशा हम एबीसीडी ही पढ़ते रह जाएं क्योंकि हम तो जानते नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या किया है और कर्म जड़ है वो अपने आप तो फल नहीं बन जाएंगे उसको जानने वाला हिसाब रखने वाला फल देने वाला कोई होना चाहिए तो इस प्रकार भगवान का सबसे बड़ा गुण है करुणा मै अत्यंत रोम रोम में उनके दया भरी है सोचिए आप लोग कोई बाप ऐसा है कि बेटा उसके सामने हजारों गालियां दे हजारों अपमान करे बाप के खिलाफ चिल्ला चिल्ला के बोले और फिर भी बाप अपने घर में टिका कर खाना दे कपड़ा दे सब सामान दे अपने घर में रखे विश्व में ऐसा कोई बाप हो सकता है अरे जरा विरोध की बात होती है तो गोली मार देता है बाप बेटे को घर से निकाल देता है प्रॉपर्टी से अलग कर देता है उसको लेकिन एक नास्तिक भगवान को गाली देता है लेकिन भगवान वही पृथ्वी उसको भी देते हैं जो महापुरुष को तुम भी पानी पियो हमारी नदी का हमारे कुएं का महापुरुष भी उसी का पिए वरना भगवान को करना क्या चाहिए था ये नास्तिक बदमाश हमको गाली देता है पानी पी और मर जाएगा तुरंत अरे तू तो भगवान की ही तो सारी शक्तियां है आ, ऐसा नहीं करता तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी है भगवान श्री कृष्ण और जीव के बारे में भी आपको बताया गया कि यह जीव भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है और जीव से भगवान का भेदा भेद संबंध है तटस्थ शक्ति है भेद भी है अभेद भी है इसलिए कुछ लोग कहते हैं भेद ही है ये भी भोले भेद भी है ऐसा बोलो ही न बोलो अभेद ही है कुछ ऐसे बोले हैं, ऐसा न बोलो अभेद भी है भी लगा दो फिर कोई झगड़ा नहीं सब जगत गुरुओं का आचार्यों का संतों का मतों का समन्वय हो जाए भेद भी है अभेद भी है एक कहता है भेद है बिल्कुल ठीक फिर आप क्यों कहते हैं अभेद है हम भी ठीक ऐसा कैसे हो सकता है भी लगा दो तो हो जाए भी भी, भी, भी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना हमने देखा ठीक है वाक्य हाँ हाँ क्यों नहीं हमारी आँख ने देखा ठीक है हाँ बिल्कुल सब बोलते हैं। दोनों है दोनों ठीक है दोनों ठीक तो नहीं है हाँ ठीक तो है कौन है हमारी आंख ने देखा ये ठीक है हम आंख थोड़े ही है जो हमने देखा आप बोलते है लेकिन जीवात्मा के साथ नित्य संबंध है हमारी आंख का इसलिए हम ऐसा बोलते हैं हमने देखा कोई झगड़ा नहीं हमारे देश में तमाम झगड़े अल्पज्ञता के कारण होते हैं अरे ऐसी लड़ाइयां हुई है इसी भारत में शैव है दक्षिण की तरफ वाले ये उत्तर साइड वाले वैष्णो है ओ मार पीट हुई तुम्हारे शंकर ऐसे है तुम्हारे विष्णु ऐसे है। ये हमारे देश का हाल अरे मैं एक बार अयोध्या में गया वहां सम्मेलन था संतों का हमको भी बुलाया गया था तो मैं गया वहां एक वृंदावन के भी संत आए थे तो जैसे लेक्चर के पहले थोड़ी देर संकीर्तन होता है वैसे वे संकीर्तन कराने लगे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे वृंदावन के बाबा वहां कम से कम 500 बाबा बैठे थे अयोध्या वाले और राम के मानने वाले सब पत्थर सरी के बैठे कोई नहीं बोला हम राधे क्यों बोले सीता बोलते <laughs> ये हमारे देश का हाल है बाबाओं का ये हाल है गृहस्थी बिचारे तो गड़बड़ करें तो कौन सा आश्चर्य राधे नहीं बोले मैं बैठा देख रहा था उन बाबा जी के बाद हमको बोलना था हमने ऐसी खबर ली बाबाओं की कि सारे बाबा फिर से ऊपर नहीं कर सके हमने कहा कि आई ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करने लायक नहीं है मरने के बाद तो इनको नरक मिलेगा ही लेकिन वर्तमान में भी इनको भगवान के धाम में निवास करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सिद्ध किया फिर हमने कि राम ही कृष्ण बने सीता ही राधा है तो अज्ञान के कारण मनुष्य गलती करता है भगवान से हमारा संबंध दोनों प्रकार का है अभेद भी है भेद भी है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हम भगवान के विभिन्नाश हैं विभिन्नांश है। भी दो प्रकार के होते हैं एक अनाद काल से मुक्त है माया से और एक अनाद काल से बद्ध है माया के अंडर में और एक भगवान के स्वांश होते हैं वो भगवान ही होते हैं सारे अवतार आज वे अवतार स्वांश स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं और जो हमारे भाई हैं मुक्त सदा के वो स्वरूप शक्ति से जुक्त होते हैं गवर्नर नहीं होते अगर हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हम भी स्वरूप शक्ति से युक्त हो जाएंगे फिर माया सामने नहीं खड़ी हो सकती कभी भी और जीव अनंत संख्या के हैं, और जीव चित कण है और वे जीव सनातन हैं, अंत में भी मोक्ष दशा में भी जीव भगवान में मिलता नहीं क्यों कैवल्य मोक्ष में तो मिलता है पांच प्रकार का मोक्ष होता है ना साष्ट सा सालोप्य सारूप्य चार मुक्ति तो होती है भक्तों की ये वैकुंठ में और पांचवी होती है ज्ञानियों की वो सायुज कैबल्य एकत्व मुक्ति कहलाती है उसमें क्या होता है भगवान में मिल जाता है हम्म भगवान में मिल जाता है एवं संप्रसादो अस्मा शरीरात समुत्थाए परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनप्य वेद मंत्र कह रहा है वो परम ज्योति रूपम सम्पद्य भगवान में लय हो जाता है निरंजन परम साम्य मुपायती मुंडकोपनिषत्ती यदा पश्य पच्यतेम कर्ता पुषम ब्रह्मजोनि तदा विद्वान विद्वान्ण्यपापे विधूय निरंजन परमं साम्येदकर नाय भगवान में मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं बन जाता क्यों शंकराचार्य तो कहते हैं कि जीव माया उपाधि से युक्त है ब्रह्म ज्ञान होने पर उपाधि खत्म हो जाएगी जैसे घड़े को फोड़ दो तो महाकाश बन जाए वो घटाकाश ऐसे ही जीव ब्रह्म बन जाता है हाँ, कहते हैं शंकराचार्य बहुत कहा है भाष्यों में पचासों जगह लेकिन मैं एक बात पूछूं शंकराचार्य और उनके अनुयायियों से हाँ जरा जवाब दे वे ही शंकराचार्य नृसिंघतापिनी उपनिषद के भाष्य में लिखते हैं मुक्ता आत्म विग्रहण कृत् भजन्ते मुक्त भी फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं कोई कोई अरे एक ने भी किया तो कैसे किया जब वो ब्रह्म बन गया तो फिर निकला कैसे उसमें जीव बनकर भक्ति करने लगाओ और फिर सौपर्ण श्रुति वेद भी मुक्ता कह उपासते है ने भी कहा मुक्त भी फिर भक्ति करने के लिए कोई कोई आता है भक्त की कृपा से भक्ति की कृपा से तो वो कैसे आता है इसलिए अंत्यावस्थितेशभय नित्यत्वात अविशेष वेदांत कहता है वो दोनों अवस्थाओं में बद्धावस्था में भी मुक्तावस्था में भी जीव अपना स्वरूप नहीं समाप्त कर सकता ना सतो विद्य भावो ना भावो विद्य ते दो सोला गीता वो नित्य वस्तु है जीव सदा नित्य रहेगी मुक्तावस्था में भी नित्य रहेगी अपनी सत्ता समाप्त तो कैसे करेगा कोई खुद करेगा अरे भगवान भी नहीं कर सकते जो था है रहेगा ये तीन तत्व है ब्रह्म जीव माया किसी तत्व का कोई नाश नहीं कर सकता तो इस प्रकार जीव तत्व का विस्तार से विचार किया गया और माया तत्व का भी विचार किया गया कृते थम जत प्रतीये न प्रतीय चात्मन तद विद्याम यथा भाषा यथा तम दो नौ तैतीस भागवत जहा भगवान नहीं है वही माया रहेगी जैसे सूरज का प्रतिबिंब जल में होता है जल में सूरज नहीं है सूरज की किरण दिखाई पड़ती है सूरज से बाहर ही है वो प्रतिबिंब लेकिन सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं हो सकता रात को कोई उसी पानी में देखने जाए वो जो दिन में दिख रहा था वो नहीं दिख रहा सूर्य के बिना प्रतिबिंब नहीं माया का स्वयं जड़ स्वरूप है वो भगवान की शक्ति पाकर शक्तिमती होती है इसीलिए माया इतनी बड़ी शक्ति वाली है कि भगवान के सिवा कोई नहीं जीत सकता करोड़ों कल्प तप करके मर जाए कोई योगींद्र मुनी माया को नहीं जीत सकता जो भगवान को जीत ले वो माया को जीत लेगा क्योंकि वो भगवान की शक्ति पाए है उसकी अपनी शक्ति तो नथिंग है जैसे तोलिया कुछ नहीं हथौड़ा होता है तलवार होती है जितनी ताकत वाला हथौड़ा मारेगा उतनी ताकत जाएगी जिस पर मारेगा उसके ऊपर एक टीबी का मरीज है हाथ कांप रहा है उसको हथौड़ा दे दो बेचारा क्या मारेगा तो ये माया जड़ है हथौड़ा है ये क्या मारेगी ये तो चल फिर नहीं सकती कोई हरकत नहीं होती इसमें इंद्रियां नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं चेतना नहीं वो हथौड़े जिसने हाथ में लिया है वो भगवान है इसलिए इतनी बलवान हो गई है अः शिव चतुरा दे जीव के ही लेखे माही शिव बिरंग मो है को है बपुरा आन ऐसी माया है उसके बाद आपको बताया गया कि ये जीव ब्रह्म माया का ज्ञान क्यों आवश्यक है इसलिए कि उस ब्रह्म को भगवान को परमात्मा को श्री कृष्ण को जान कर ही ये माया जाएगी और जब माया जाएगी तो आनंद अपने आप मिलेगा अपने आप ये ढेले को हमने पकड़ रखा है ये पकड़ना छोड़ देंगे तो पृथ्वी अपने आप खींच लेगी हम जिसके अंशी हैं वो अपने आप मिल जाएगा मुझे वो यो है ये जीवात्मा है आपके हृदय में ये भगवान है बस घूम जाओ बस हो गया कुछ करना नहीं है करते करते हम बंधते जा रहे हैं अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे बुरा करेंगे नरक जाएंगे अच्छा बुरा मिक्सचर करेंगे मृतलोक में आएंगे पुण्य न पुण्यम लोकम नापे पापेन ना पापम उभा मनुष्य लोकम प्रश्नोपरिषद तीन सात वेद कहता है तमे वही कम जानथ आत्मान मन बांच अरे मनुष्य और सब बकवास है वेद में लिखा हो चाहे शास्त्र में चाहे पुराण में और चाहे पड़ोसी बोल रहा हो मत सुनो एकम परमात्मानम जानथ मुंडकोपनिषत दो दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का पांचवा मंत्र ठीक है बहुत सारे मंत्रों के द्वारा आपको मैंने कल बताया था उसको जानकर ही काम बनेगा उसको जानना है तो फिर चलो जान फिर चलो वेदों में और कौन आएगा? जनाएगा बिन मनते तम बृहंतम जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता साक्ष उपनिषद चौथा मंत्र वेद कहता है आयापादो जवनो गृहता पश्चात चक्षु शोत्य कर्ण सवेती वेद्यम न चाहस्ता तमाहुराग्रम पुरुषम महात उस भगवान को कोई नहीं जान सकता छुट्टी हो गई वेद ने सरेंडर कर दिया कैसे जानेगा उसके हाथ नहीं है हाथ नहीं है हमारे संसार में बहुतों के हाथ नहीं होता काट देते हैं डॉक्टर लोग खराब हो जाता है जब ठरने लगता है तो यहां से काट देते हैं हाँ देखा है मैंने हाँ, लेकिन पकड़ता है पकड़ता है फिर कैसे पकड़ेगा ये हिम पासरी पैर नहीं है अच्छा और दौड़ता है जवनो वाह अचक्षु पश्चाती आख नहीं है देखता है और ये चारों तरफ देखता है सर्वतः पाणीपादम सरबतो शिशिर मुखम रोपने अध्याय का सोलहवा मंत्र चारो तरफ और संपूर्ण विश्व में देखता है अकेले अनंत आखे है अनंत करोड़ अरब नहीं हम लोग आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। श्रोतरणा बिना कान के सुनता वेद्यम सौ सब कुछ जानता है बिना मन बुद्धि के और सब को जानता उसको कोई नहीं जानता श्वेता तीसरे अध्याय का उन्नीसवा मंत्र ये नारद को परिषद में भी ये मंत्र है नवे अध्याय का चौदाहवा मंत्र फिर चलो केनो केनोपनिषद आया उसने बड़े जोरदार ढंग से सिद्ध किया कि भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता हम बताते हैं बता न तत्र चक्ष गच्छति न भाग गच्छती नो मे इंद्रिया मन वगैरह नहीं जा सकते क्योंकि ये मटीरियल है प्राकृत है माइक है पंच महाभूत की बनी है जड़ है जैसे है तो लिया देखो जब जीवात्मा चला जाता है शरीर से ये बड़ी बड़ी आंखें रहती तो है किसी ने देखा कान भी है किसी के कान में कुछ सुना बीबी रो रही है मां रो रही है बाप रो रहा है बेटा रो रहा है वो चला गया सब इंद्रियां हैं अरे चौबीस 25 पचास घंटे बाद सड़े उड़ेगा अभी तो है ठीक तुरंत जी वो गया और ये लोग भी गए ये लोग भी जाते हैं साथ साथ सजदास्मा वेद कह रहा है क्यों क्यों नहीं जा सकते अरे कहा तो माइक और भी बताओ हाँ और बताओ यद बाचा नुतम ये ए पहले खंड का तीसरा मंत्र है केनोपनिषद का फिर आगे बोला केनोपनिषद यद बाचा नुतम येन बाग ग्युदे तदेव ब्रह्म तम विदिने दम जदिद जन मनसा न मनु येना तदे ब्रह्म नेुषा न पश्यति ये चक्षुंशिप्यद ब्रह्म य्रोत्रेण न शुणी ये न्रोत्रदेव ब्रह्मि नेदम जगिदाणीन न प्राणी येन प्राण प्रणीय से देव ब्रह्मिने दम जदिद उपास चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ कहो उपनिषद ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं देखो ये इंद्रिय मन जो है तुम्हारे पास इनमें चेतना देते हैं शक्ति देते हैं भगवान ये इंद्रिया मन बुद्धि अपना अपना कर्म करते हैं यानी वो भगवान ज्ञाता है ये ज्ञे हैं, वो प्रेरक है ये हैं, वो शक्ति दाता है तो विज्ञात ये जो ज्ञे है वो ज्ञाता को कैसे जानेंगे प्रेर जो प्रेरक को कैसे जानेंगे अगर वो अपना स्विच ऑफ कर दे तो बटे साहब देखना सुनना जानना साहब खत्म फिर कहता है कैनोपे कहनोपने सब यदि मन ने से सुबह देती अगर तुम समझते हो कि हम समझते हैं ब्रह्म को तो तुम्हारे समान कोई ना समझ नहीं हो सकता कालिदास वगैरह सब नीचे हो गए ऐसे मान लो आप लोगों ने अभी हमारे सब लेक्चर रख लिए, चलो मान लिया हमने अब वेदों के नंबर भी याद कर लिए तो आप कहें हमने ब्रह्म को जान लिया अरे रे रे रे धोखे में मत रहना <laughs> दूसरे खंड का पहला मंत्र फिर कहता है के नोपनिषद यतम तस्मत मतम यस्य नशा जो ब्रह्म को जान लेता है वो कहता है मैं नहीं जानता और जो नहीं जानता वो कहता है मैं जानता हूं आ? मैं थोड़े हूं मुझे मालूम माधुम <laughs> उसको कोई नहीं जान सकता दूसरे खंड का तीसरा मंत्र मुंड को उपनिषद आया न चक्षुषा गिजते ना पिबाचा ना न्य देवर तपसा कर्मणा व तीसरे मुंडक के पहले खंड का आठवां मंत्र ये अपन कहता है कि चक्षु आदि इंद्रिय या मन या बुद्धि ऐसा माइक है जड़ हैं जड़ जड़ जैसे तौलिया जड़ इनमें चेतना तो वो देता है तभी अपना अपना कर्म करते हैं तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती इनकी बिचारी की अपनी हैसियत जीरो हो जाए अगर वो शक्ति न दे अब आपको तो हम गधे की अकल से समझाते हैं एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हा अब बड़ी खुशी मना रहे हैं जैसे हमारे देश में आज कल इलेक्शन होता है और कोई जीत जाता है एमएलए एमपी एम आतिशबाजी हो रही है और मिठाइया बट रही हैं और मालाएं पहनी जा रही हैं नाच रहे हैं लोग ऐसे ही स्वर्ग में होने लगा भगवान ने कहा तो कैंसर हो गया इन लोगों को मिथ्याभिमान मैंने जीतवाया था एक समझते है मैंने जीता ये देवताओं के पास बड़ी बड़ी शक्तियां कहा से आई भगवान ने अर्जुन से कहा था जद जद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में बवा तत्वा भगत सत्पम मम तेजोसंभवम दसवें अध्याय का इकतालीसवा श्लोक तो भगवान ने कहा अब इलाज करना पड़ेगा इन लोगों का तो बहुत बड़ा शरीर धारण करके सगुण साकार भगवान आकाश में प्रकट हुए बहुत तेजा कुंज देवताओं ने देखा इतनी तेज वाली शक्ति कौन है ये आंखें नहीं टिक रही किसी देवता की इतना तेज तो तेज के सबसे बड़े देवता अग्नि हैं अग्नि से कहा देवताओं ने कि अग्नि महाराज आप जरा देखिए थे कौन है अच्छा अभी देखता हे अकड़ के साथ गए अग्नि दादा भद्रवा कोसी थी जैसे ही पहुंचे भगवान ने पूछा तुम कौन हो मुझको नहीं जानते अरे तुम कहा रहते हो जो मुझको नहीं जानते अनंत ब्रह्मांड में अग्नि को कौन नहीं जानता जरा सी अग्नि लग जाती है हमारे मृत लोग में बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में आग लग गई 50-50 गाड़ियां आग बुझाने वाली 10 दिन तक बुझाती रहीं। जरा और जो साक्षात अग्नि है वो तो पूरे ब्रह्मांड को जला के शाक कर दे ए ये श्रीमान जी पूछते हैं, तुम क्या करते हो तुम्हारी क्या शक्ति है मैं अग्नि हूं और जात वेद सब वेदों का ज्ञान भी मुझे अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे दर्शन हो गए ये तिनका है एक सूखा तिनका इसको जलाओ हसे <laughs> यार अग्नि जरा सी ताकत लगा दी उसने जला ने पूरी ताकत झोंक दिया अब भी नहीं जला मैं ठंडा हो गया अग्नि ठंडा हो गया बेचारा दूसरे को क्या जलाता तो चुपचाप उठाओ भाग आया वहां से देवताओं ने पूछा वो कौन है मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी इंसल्ट हुई इतने बड़े देवता की पहली बार तो लोगों ने कहा है ये भाई भारी मुसीबत है बताते ही नहीं तो भाई से कहा आप चाहके देखिए पूछिए कौन है ओ, मैं देखता हूं उन्होंने भी, के साथ तदा उनसे भी तमा पूछा ने तुम कौन हो भाई क्या कर सकते हो मैं सारे ब्रह्मांड को उलट पलट दू अरे नाना ऐसा मत करो ये तिनका है जरा इसको हिला दो सूखा का वो भी रोआब में बड़े हंसे उसे और चले वो भी जड़ पत्थर हो गए खुद नहीं हिल सके और लौट आए उनसे भी पूछा उनने कहा मुझे नहीं मालूम कौन लोगों ने कहा अग्नि और वायु नहीं समझ सके अब तो एक इंद्र बच हमारे राजा साहब इनकी सबसे अधिक पावर है इंद्र से कहा आप चाहिए देखिए महाराज कहा अच्छा इंद्र वहां खड़े हुए कि भगवान गायब हो गए बात नहीं की इंद्र से अग्नि और वायु से तो बात किया इंद्र से बात भी नहीं की गायब हो गए लेकिन दया आ गई फिर गायब होने के बाद औ उमा को भेजा ब्रह्म विद्या हाँ, माता जी का स्वरूप देवी का आ गया वो चले गए और पार्वती जी हैं माता जी आपके पहले जो यहां बड़े लंबे से खड़े थे वो कौन थे बता दिया ब्रह्म श्री कृष्ण थे तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना कि मैंने जीता तो देखो ऐसी गलती अब नहीं करना उन्हीं की शक्ति से तुम शक्तिमान बने थे उन्होंने ही जिताया है अपनी शक्ति देखकर राक्षसों से तुम्हारी शक्ति नहीं थी ऐसी तो जिन भगवान की शक्ति से ये इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना वर्क करते हैं यानी चेतन वर् कर्म करते हैं चेतन है नहीं तो हिल रहा है हाँ। तो चेतन है? नहीं नहीं जड़ है फिर क्यों हिल रहा है हाथ हिला रहा है अरे हाथ हिल रहा है हाँ। तो हाथ चेतन है हाँ है, चेतन नहीं है लो हम नहीं हिलाते अब हिल कैसे हिलता है वो कोई भीतर से हिलाता है वो शक्ति देने वाला भगवान है तमे वो भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति वेद कहता है फिर आया तैतरी उपनिषद इसने कहा मैं बताऊं भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता बताओ यथो तो बाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सा इंद्रिय मन बुद्धि वहां जा ही नहीं सकते वो कुछ दूर जाते हैं जहां तक माया का अधिकार है क्योंकि ये माया से बने हैं उसके बाद लौटा थे षद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग, फिर आगे चलकर दूसरी बल्ली का नवे अनुभाग में भी यही मंत्र है वेदांत भी कहता है तद व्यक्त माह तीसरे अध्याय के दूसरे पद का बाईसवां सूत्र वो अव्यक्त है इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर रामायण अभिगत अकथ अपार राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार आस सुनहु सयानी गो गोचरु जहा लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई अरे बड़े बड़े बुद्धिमानों में भी कोई नहीं जान सकता भगवान को है जी कोई नहीं जग पे खन सब देखन हारे विधि हरी शंभु नचावन हारे तेउ न जा मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा वेदा हम समतानी वर्तमानी चार्जुन भविष्याणी चूतानी कश्चन अर्जुन मुझे कोई नहीं जान सकता क्यों यह सात छब्बीस सात में अध्याय का छब्बीस मां अब कारण बता रहे हैं माया गुण में मेंशा त्रिफिर् गुण मैर् इर भावी सर्विधन जगत मोहितम ना भी जाना माँ में परम अध्याय का तेरह मां लोग सात तीन गुणों के अंडर में हैं उनकी बुद्धि भी मैं तीन गुणों से परे हूं दिव्य इसलिए कोई नहीं जान सकता इंद्रिय परम मन मन सस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे पर तस्तु तीसरे अध्याय का बयालीसवा श्लोक गीता वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं उसे कोई नहीं जान सकता वेद भी यही कहता है इंद्रिय परम मनसतु इंद्रियम सत्मु महान पर महता परम पुरुष परम कि सा का एक तीन दस एक तीन ग्यारह कठोपनिषद तो वेद शास्त्र पुराण सबका एक मत है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता बिना जाने न माया निवृत्ति होगी न परमानंद मिलेगा आप लोगों को इतने दिन में क्या ज्ञान मिला अगर कोई पूछे कि भगवान को कौन देख सकता है कौन जान सकता है क्या बताया कृपालु ने तो कह देना भगवान को भगवान ही देख सकता है भगवान के शब्द भगवान ही सुन सकता है भगवान का चिंतन भगवान ही कर सकता है भगवान को भगवान ही जान सकता है बात खत्म तो क्यों जी ये तमाम संतों ने भगवान को देखा है मिले हैं बात की है लीलाएं की है ये सब गप है नहीं गप नहीं है फिर ये शास्त्र वेद जो आप बता रहे हैं ये गप है नहीं नहीं ये भी गप नहीं है कुछ और बात है फिर बताएंगे बोलिए लाड़ लाल की yeah!